पातंजल योग प्रदीप शंका त्रिगुणात्मक प्रकृति के नित्य होने पर प्रकृति प्रविश्वात्मेक्ष हरि क्षोभया मस मासे सर्ग सर्गकाले व्यव्यय तस्मा उत्पन्न त्रिगुण दिवज सत्तमा हे दिज सर्गकाल प्राप्त होने पर हरि ने आत्मेक्षा से व्यय और अव्यय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर इनमें क्षोभ उत्पन्न किया उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्त उत्पन्न हुआ इत्यादि स्मृतियों में प्रकृति के लिए व्यय और उत्पत्ति वचन आए हैं वे संगत कैसे होंगे समाधान व्यक्ति भिरेवेति वेती गुणान्वि भी गुण धर्म कार्य व्यक्ति अतिश उपचर्यांत परिणाम वालियों से गुण जन्म और विनाश वाले जैसे प्रतीत होते हैं कार्य कारण का विभाग होने से उन सत्वादि गुणों से स्वतः जन्म और विनाश नहीं है इसी कारण से स्वानुगत व्यय आदि से ही गुणात्मक प्रकृति के व्यय आदि का व्यवहार होता है यह आशा है परिणाम तो प्रकृति का पारमार्थिक होने पर व्याप्तों के उत्पत्ति और विनाश का व्यापकों में व्यवहार होता है उसमें दृष्टांत कहते हैं यथा देवदत्तो दरिद्राति दरिद्राति का अर्थ है क्षीण होता है समह समाधि यह समाधान दाष्टान में भी समान है शंका तो भी प्रकृति की नित्यता नहीं बनती भूयश्चाते विश्व माया निवृत्ति ही फिर अंत में विश्व द्रवित होती है प्रकृति ही पुरुषो लियते परमात्मरी प्रकृति और पुरुष दोनों परमात्मा में लीन हो जाते हैं इत्यादि वाक्यों से प्रकृति की नित्यता नहीं बनती समाधान इसका उत्तर दे दिया है कि कार्य के विनाश के कारण में विनाश व्यवहार उपचार से होता है व्यापार के उपरम रूप लय को ही पुरुष के साहचर्य से प्रकृति में व्यय विनाश निश्चय किया है था न्यम प्रधान पुरुषाव प्रधान पुनसोरेश संघार ईरिता प्रधान और पुरुष दोनों एक दूसरे को अपने से वियुक्त करते हैं यही प्रधान और पुरुष का संघार कहलाता है इत्यादि कुंभ पुराण के वचनों से भी यही सिद्ध होता है प्रकृति और पुरुष का कार्य उपरम ही उपचार से विनाश कहलाता है यदि ऐसा न माने तो न्याय के अनुग्रह से बलवती श्रुतियों का विरोध होगा ऐसे ही प्रकृति और पुरुष का पुराणों में श्रोमाण उत्पत्ति भी अन्योन्य के संयोग से अभिव्यक्ति ही जानने चाहिए संयोग लक्षणत्पत्ति कथ्यते कर्म जातो रिति स्मृति स्मृति का भी यही तात्पर्य है प्रकृति और पुरुष की संयोग कर्मज उत्पत्ति कही जाती है तथा चो न घटत उद्भव प्रकृतिपुरभयुजा सुभृतो इमेततो बुद्बुवत्व नाम तवधनाम परमे सरित सरत इवाणवे मधु निर्ल्युरशेषा अज प्रकृति और पुरुष का उद्भव उत्पत्ति नहीं बनती प्राणधारी जल में बुद्ध के समान दोनों से संयुक्त होते हैं आपके परम रूप के अंदर ही ये सब नाम और गुणों के सहित लीन होते हैं जैसे कि समुद्र में नदियाँ लीन होती हैं और मधुर रस में सब रस लीन हो जाते हैं